महाभारत द्रोण पर्व सप्त पंचाशदिक शमोध्याय सोमदत्त की मूर्छा भीम के द्वारा बालिक कध धृतराष्ट्र के दस पुत्रों और शकुनी के सात रथियों एवं पांच भाइयों का संघार तथा द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर के युद्ध में युधिष्ठिर की विजय संजय उवाच द्रुपदस्य द्रुपत्मजा दृष्टि क्रोणपुत्रुधिष्टूमच पार्षद युध संयत्ता युद्धा मनो दधू संजय कहते हैं राजन द्रोणपुत्र अस्वस्था के द्वारा द्रुपद और के पुत्रों तथा सहस्रो राक्षसों को मारा गया देख भीमसेन कुमार देखि द्रुपद्ध भी सावधान होकर युद्ध में ही मन लगाया सोमदत्त पुनः क्रद्धो दृष्टवा सात कि महता सर्वर्षेण अच्छा दया भारत भारत युद्ध स्थल में सात्यकी को देखकर कर सोमदत्त पुनः कुपित हो उठे और उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सात्यकी को आच्छादित कर दिया तत समत युद्धम अतीव भयवर्धनम तदीयाना चोरम घोरं कांक्षिणाम फिर तो विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में अत्यंत भयंकर घोर युद्ध छिड़ गया। पुंखे दस भि साधतायी सोमदत्त को आते देख भीम से ने साप्तिकी की सहायता के लिए शिला पर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले दस बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया सोमधत्म सात संक्रुद्ध पुत्री प्लुत वृद्धम वृद्ध ब्रिद्ध गुण युक्त यतिनाहुुषम तरय वज्र निपातन ने भी वीर भीम से इनको सौ बाणों से भेद कर बदला चुकाया इधर ने भी अत्यंत कुपित हो पुत्र शोक में डूबे हुए नहस नंदन जयात की भांति वृद्धता के गुणों से युक्त बूढ़ सोमदत्त को बद्र को भी मार गिराने वाले दस तीखे बाणों से बिंद डाला सत्या चयनम्बिनिद्य पुनर्विव्या ततस्तु सात्यकेर भीमसेनो नवम दृढ़ परिघम घोरम सोमदत्त मूर्धने फिर शक्ति से इन्हें विदिर्ण करके सात बाणों द्वारा पुनः गहरी चोट पहुँचाई तत्पश्चात सातिकेलिख के, के लिए भीमसेन ने सोमदत्त के मस्तक पर नूतन सुदृढ़ एवं भयंकर परिघ का प्रहार किया समय ने भी युद्ध में कुपित हो सोमदत्त तो की छाती पर सुंदर पंख वाले अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम और तीखे बाण का प्रहार किया युगपद पे चतुर्वीर रे घोरो मारो शरीरे सोम दत्त सपात महारथ वे भयंकर परिह और फिर वीर सोमदत्त के शरीर पर एक ही साथ गिरे इससे महारथी सोमदत्त दत्त होकर गिर पड़े व्यामोहित हेतु तने बाल ही कस्तमुत वे सृजन सर वर अपने पुत्र के मूर्चित होने पर बाल्हिक ने वर्षा ऋतु में वर्षा करने वाले मेघ के समान दानों की वृष्टि करते हुए वहां सात्यकी किया। बालिकम नवी शी त्रिपीड़ियन महात्मा भीमसेन ने सात्यकी के लिए महात्मा बाल्हिक को पीड़ित करते हुए युद्ध के मुहा पर उन्हें नौ बाणों से घायल कर दिया संक्रुद्ध शक्तिम महाबाहु पुरंदर तब महाबाहु प्रतिपुत्र बाल्लिक ने अत्यंत कुपित हो भीमसेन की छाती में अपनी शक्ति धसा दी मानो देवराज इंद्र ने किसी पर्वत पर बद्र मारा हो स तथा चकंपे च मुमोह चेत बलवान गास्तम सर्ज इस प्रकार शक्ति से आहत होकर भीमसेन काप उठे और मूर्छित हो गए फिर सचेत होने पर बलवान भीम ने उन पर गदा का प्रहार किया साड़वे न प्रहृता बाली कश्य शिरो सपात सप पृथि भद्राह पांडपुत्रीम सेन द्वारा चलाई हुई उस गदा ने बाल्हिक का सिर उड़ा दिया वे भद्र के मारे हुए पर्वतराज की भांति मर कर पृथ्वी पर गिर पड़ी तस्मिन बिनेते वेरे बाली के पुरुष पुत्रास् दस दास रथे नर श्रेष्ठ वीर वाली के मारे जाने पर श्री रामचंद्र जी के सामने पराक्रमी आपके दस पुत्रीम सेन को पीड़ा देने लगे नाग दत्तो दृढ़ महाबाह उनके नाम इस प्रकार है नागदत्त दत्त अर्थात दृढ़रथाश्रय महाबाहु अयोभुज अर्थात अयोबाहु दृढ़ अर्थात दृढ़ छत्र सुहस्त निर्जा प्रमाथी उग्र उग्रश्रवा और अनुयायी अग्रयायी भीमो, भार एकम एकम उनको सामने देखकर देख उठे उन्होंने प्रत्येक के लिए एक एक करके भार साधन में समर्थ दस बाण हाथ में लिए और उन्हें उनके मर्म स्थानों पर चलाया ते विद्धा पेतु चंद चंडवात प्रभग्नावताग्रुहा उन बाणों से घायल होकर आपके पुत्र अपने प्राणों से हाथ धो बैठे और पर्वत शिखर से प्रचंड वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्षों के समान तेजोहीन होकर रथों से नीचे गिर पड़े दस भि महता निहत्य तवात्मजान कर्णस्म पुत्र दृषसेनम अवा की आपके उन पुत्रों को दस नाराचों द्वारा मारकर भीमसेन ने कर्ण के प्यारे पुत्र बृषसेन परमाणु की वर्षा आरंभ कर दी ततो नाम भ्राता कर्णस्य तन कर्ण के सुविख्यात बलवान भ्राता ब्रिकरथ ने आकर भीमसेन पर भी आक्रमण कर दिया और उन्हें नाराचो द्वारा घायल कर दिया तत सप्ता अपोथयत भारत तत्पश्चात अपो वीर भीम से ने आपके सालों में से सात रथियों को नाराजो द्वारा मारकर कर को भी काल के घाल में भेज दिया अमृषि यो निहत सतचंद्र महारथम सकुनिभातरो वीरागवाक्षो विभु शुभगो भादत्त शूरा पंच महारथाद्रुत्र सरहित् भीम से मारथी सचंद्र के मारे जाने पर अमृत में भरे हुए शक्ने के वीर भाई गवाक्ष सरभ विभु सुभग और भानुदत्त ये पांच सूर महारथी धीम से पर टूट पड़े और उन्हें पहने बाड़ो द्वारा घायल करने लगे जैसे वर्षा के वेग से पर्वत आहत होता है उसी प्रकार उनके नाराजों से घायल होकर बलवान भीमसेन ने अपने पांच मानों द्वारा उन पांचों अतिरथी वीरों अति को मार डाला ृष्टवा निष्टि क्रुद्ध सब मिशत कुंभयो ने सो पुत्राण तव चाण उन पांचों वीरों को मारा गया सभी श्रेष्ठ नरेश विचलित हो उठे निष्पाप नरे तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधि द्रोणाचार्य तथा तो आपके पुत्रों के देखते देखते आपकी सेना का संहार करने लगे प्राय मृत्यु युद्धे युधिष्ठिर उस युद्ध में क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर ने अम्बो मालवों सूर्वीर श्रीघरतो तथा शिव सैनिकों को भी मृत्यु के लोक में भेज दिया चूर कर सूरसेन बाल्क और देशी योद्धाओं को नष्ट करके राजा युधिष्ठिन ने भूतल पर रक्त की कीच मचा दी योधी योधे आन मालवान राजन राजणाम गणान युरो मृत्यु लोका राजन युधिष्ठिर ने अपने बाणों से योधे मालव तथा सूरवीर मद्रक गणों को मृत्यु के लोक में भेज दिया हताह गृहणी त्यवत इतिहास तुम्ल शब्द्राव्यम तम द्रोड़ो दृटवा युधिष्ठिर चोरी तस्तव पुत्रे न सा केरत द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को अपनी सेनाओं को खदेड़ते दे आपके पुत्र दुर्योधन से प्रेरित होकर उन परमाणु की वर्षा आरंभ कर दी द्रोणस्तो परम क्रुद्धो व्याण पार्थिव पित्षीरम अस्त्र अस्त्रेण जगह अत्यंत क्रोध में भरे हुए ने वैभ्या से राजा युधिष्ठिर को बिन्न डाला युधिष्ठिर ने भी उनके दिव्यास्त्रों को अपने दिव्यास्त्र से ही नष्ट कर दिया तस्म से चास्त्री भारत द्वाजो युधिष्ठिरे वारुणम जाम्यमाग्नेवित्रे भच चिठे प परम क्रुद्धो जिगो पांडुनंदन उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर क्रमश वारुण याम्य आग्ने द्वाष्ट और सावित्र नावक दिव्यास्त्र चलाया क्योंकि वे अत्यंत कुपित होकर पांडु नंदन युधिष्ठिर को मार डालना चाहते थे महाबाहु परंतु महाबाहु धर्मपति ने द्रोणाचार्य से तनिक भी भय न खाकर उनके द्वारा चलाए गए और चलाए जाने वाले सभी अस्त्रों को अपने दिव्यास्त्रों से नष्ट कर दिया सत्याषमा प्रति कुंभ संभव तव पुत्र भारत द्रोणाचार्य प्रतिज्ञा को सच्ची करने की इच्छा से आपके पुत्र के हित में तत्पर हो धर्मपुत्र युद्ध को मार डालने की अभिलाषा लेकर उनके ऊपर अहद्र और प्राजापत्र नामक अस्त्रों का प्रयोग किया पति कुरुणाम गजसिंह सिंह विशाल अस्त्र महीन वक्षा पृथ्लो तब गज और सिंह के समान गति वाले विशाल वृक्ष स्थल से सुशोभित बड़े बड़े लाल नेत्रों वाले उत्कृष्ट तेजस्वी कुरुपति युधिष्टि ने महिन्द्र अस्त्र प्रकट किया और उसी से अन्य सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया ब्रह्मास्त्र उदयत उन अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर क्रोध से द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का वध करने की इच्छा से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया ततो नाग्याश तथो ना सर्वभूतानि च मही पते मही पते फिर तो मैं घोर अंधकार से आवृत उस युद्धस्थल में कुछ भी जान न सका और समस्त प्राणी अत्यंत भयभीत हो उठे ब्रह्माश्रमु तम दृष्ट कुत्रो युधिष्टि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ही को कुंती कुमार दे से ही उस अस्त्र का निवारण कर दिया तथा सैनिक मुख्या से प्रसंसू नोण पार्थो महेश युद्ध विचारद तर प्रधान प्रधान सैनिक संपूर्ण युद्ध कला में प्रवीण महाधन द्रोणाचार्य और की बड़ी प्रशंसा करने लगे तथा द्रोणो द्रुप वाहिनी क्रोध ताम्राक्षण भारत भारत उस समय द्रोणाचार्य ने कुमार का सामना करना छोड़कर क्रोध तो से लाल आखे किए के द्वारा द्रुपद की सेना का आरंभ किया। पार्थस्य च महात्म द्रोणाचार्य की मार खाकर पांचाल सैनिक भीमसेन और महात्मा अर्जुन के देखते देखते भय के मारे भागने लगे ततः कि सहसा सन्यावर्तता महद्याशाभ्या बलम तदा यद एक अर्जुन और भीमसेन विशाल सेनाओं के द्वारा अपनी सेना की रोकथाम करते हुए सहसा उस ओर लौट पड़े दक्षिण पार्श्व च वृकोदर भरद्वाजम सरो घाभ महद्याषता अर्जुन ने द्रोणाचार्य के दाहिने पार्श्वे और भीम से निर्भाये पार्श्वे महान बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी के कया संजयाच पंचालास् महोज अन्व महाराज महसावत महाराज उस समय केके संजय महातेजस्वी पंचाल मस्य तथा जादो सैनिकों ने भी उन दोनों का अनुसरण किया तथा सा भारती सेना वर्ध्यमान कि तमसा निद्रा उस पुनर क्रीड़धारी अर्जुन की मार खाती हुई कौरवी सेना अंधकार और निद्रा से पीड़ित हो पुनः तितर बितर हो गयी द्रोण नार्यमस्ते स्वयं तव सुते न श महाराज योधा वारय तथा महाराज द्रोणाचार्य और स्वयं आपके पुत्र दुर्योधन के मना करने पर भी उस समय आपके योद्धा जा सके श्री महाभारत द्रोण युद्धे पर शम अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क चौध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर का युद्ध विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ